ने क्या पूछा था पहले एयम प्रत्येक चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व अस्तित्व वाणा में इस प्रकार नचकेता के द्वारा मोक्ष स्वरूप पूछा गया मतलब मोक्ष पूछा गया मोक्ष पूछा गया की मुक्तावस्था में या सभी बंधनों से बिंदु होने पर अपहतवादी गुणों से विकसित होकर यह आत्मा ब्रह्म वो करती है या नहीं है ना तो ब्रह्मांड वो ही तो मोक्ष है ना कि ब्रह्मांड वो रूप मोक्ष वाली होती है या नहीं इस प्रकार के द्वारा मोक्ष स्वरूप पूछा गया किन्तु पृष्ठभ विषय जिस विषय में प्रश्न किया जाए उस विषय को क्या कहेंगे किन्तु पृष्ठ विषय अति गहन होने के कारण जो विषय अति गहन है ना मोक्ष स्वरूप तो उसके साधन को आरम्भ करने में असमर्थ साधक किसके साधन को मोक्ष मोक्ष का साधन जो ब्रह्म विद्या है उसके साधन को आरम्भ करने में असमर्थ साधक ब्रह्म विद्या को सुन ले तो लोग कहते संपन्न कर पाएंगे तथा साधन आरंभ कर दिया तो साधन आरंभ करके लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व भी विचलित होने वाले साधक उपदेश करने के अयोग्य हैं कौन कौन अयोग्य हैं साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधक उपदेश के अयोग्य हैं तथा लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व विचलित होने वाले साधक उपदेश के अयोग्य है ऐसा मान शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए मतलब शिष्य ये उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है शिष्य उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं? शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए धर्मराज कहते हैं देवैर स्थित पुरा नणुरे धर्म अन्यम वरम नचिके तो वृण्व मृतिक प्रद्छे देव अत्र दे विचिकित्समुरा न सुगेय अणु अन्यं धर्म अन्चे पृणी सी अतिजेखना देव अल अचिकित्स लगा सुगेय न ही सुगेय न धर्म अणु धर्म अणु नचिकेता अन्यम वी माँ माँ उपरो माँ माँ उपरो माँ एनम अतिश अर्थ देखेंगे मुक्तात्म स्वरूप के विषय में मुक्तात्म स्वरूप के विषय में मुक्तात्म स्वरूप कौन होगा मोक्ष वाला कौन होगा मोक्ष वाला मोक्ष को प्राप्त करने वाला ब्रह्मांड नवरूप मोक्ष को प्राप्त करने वाला तो जो मुक्त कहेंगे तो विशेषण तो रूप से मोक्ष का भी ज्ञान गया है ना अच्छा अत्रतात्म स्वरूप के विषय में या मोक्ष के विषय में दोनों दो अर्थ कर सकते हैं अत्र है, कि स्वरूप के विषय में पूरा कर्थ पूर्व काल में मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देव ही अभी देवताओं ने भी विचिकित्सितम संशय किया था मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था देवताओं ने भी संशय किया था अभी पूछ रहा है न तो देवताओं का ज्ञान तो मनुष्य से अधिक होता है ना हाँ अधिक ज्ञान वाले देवताओं ने भी संशय किया था इंद्रादी देवताओं ने क्यों संशय किया था तो कारण वह है उसका ही ऐसा सुग्ययम ना ही कर्थ है क्योंकि ऐसा कर्त है ये आत्मा प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा प्रकृति के संबंध से सर्वथा दुनुक्त आत्मा अथवा मुक्तात्मा ये मुक्तात्मा सुगम न सुग ना क्या सरलता से जानने योग्य नहीं है समझे क्यों आ रहा क्योंकि ये मुक्त आत्मा सरलता से जानने योग्य नहीं है। जिसको आसानी से जान जिसको ठीक ठीक जान लेंगे सरलता से उसके विषय में संदेह नहीं रहता है और देखना धर्म अणु धर्म शब्द यहाँ पर आत्मा के लिए है कि प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा की ये आत्मा अणु अणु अर्थ सूक्ष्म है अणु का क्या अर्थ है सूक्ष्म है हाँ, सूक्ष्म वस्तु को आसानी से नहीं जान सकते ना हाँ धर्... धर्म कर आत्मा यहाँ धर्म का अर्थ आत्मा कैसे हुआ टिप्पणी देखेंगे एक नंबर टिप्पणी देख मिला ध्रिमाणत्वा धर्म धारण किए जाने के कारण धर्म कहते हैं ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बनेगा जिसको धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं धर्म तो परमात्मना परमात्मा ध्रिमाणत्वा परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से परमात्मा किसको धारण करते हैं आत्मस्वरूप को परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से आत्मस्वरूप को भी धर्म कहा है आत्मास्वरूप को भी इसका मतलब क्या है परमात्मा उसको धारण करते हैं इसका मतलब है परमात्मा की अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति वाली आत्मा है मतलब तो आत्मा का स्वरूप किसके अधीन है परमात्मा के परमात्मा के अधीन स्वरूप वाली और आत्मा की स्थिति भी किसके अधीन है परमात्मा के अधीन स्थिति वाली आत्मा और आत्मा की प्रवृति भी परमात्मा विविध कार्यो की प्रवृति है तो परमात्मा के अधीन प्रवृति वाली आत्मा तो ये धर्म का मतलब है कि परमात्मा की अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति वाली आत्मा तो परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से आत्मा को भी क्या कहा गया धर्म कि ये आत्मा कैसा है ये धर्म का मतलब वो आत्मा आत्मा अणु अणु का क्या अर्थ है सूक्ष्म है अणु कैसा है सूक्ष्म हाँ? कि आत्मा सूक्ष्म है नचकेता अन्यम वरम वणेश्व हे नचकेता तुम अन्यम वरम वणेश्व दूसरे वर्ग को मान लो दूसरे वर को मांग लो दूसरे वर को मांग लो मतलब मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान से अतिरिक्त कोई वर मांग लो मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान से अतिरिक्त कोई वर मतलब Do इसको जानने की हाँ। नचकेता तुम दूसरे वर्ग को मांग लो माँ माँ उपरो माँ कर माम और दूसरा माँ निषेध अर्थ में है इसके लिए मुझे माँ करते पहले क्या माम मुझे माँ उपरो कर मत करो इसके लिए मुझे बात इसके लिए मुझे बाध्य मत करो इसके लिए मुझे बाद दे मत करो पता है माँ एनम मां एनम मां करते मुझसे एनम नम कर से इस बार को मांगना छोड़ दो तो। या मां करते माम मुझसे इस बार को मांगना छोड़ दो तो। लग जाएगा पहले मामा उस दो पहले माँ करते माम मुझे इसके लिए माँ पुरुष बात भी मत करो मुझे इसके लिए बाध्य मत करो और माँ कर थे मुझसे एनम कर थे इस पर को मांगना अतिश्रीज छोड़ दो छोड़ दो ऐसा धर्मराज कह रहे हैं थोड़ा व्याख्या में देख लेंगे देखो मुक्त आत्मा का ज्ञान दुष्कर मुक्त अवस्था में आत्मस्वरूप किस प्रकार रहता है इसे समझना अत्यंत कठिन है और इस विषय में क्या था पूरा देवाई भी पहले देवताओं ने भी संशय किया था अच्छा अगला पर्याग वे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर सिद्धांत में क्या माना जाता है कि नचकेता मुक्तात्म स्वरूप के विषय में उगर भांग रहा है है ना मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान चाहता है शंकर मतानुसार क्या है देख आत्मा का ज्ञान चाहता है, है? तो यदि यमराज को देह आदि से अत्रिक्त आत्मा का उपदेश करना इष्ट होता और मुक्तात्म स्वरूप का उपदेश करना इष्ट नहीं होता तो देव ही अत्र इस प्रकार कहते क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा जो होता अधिक ज्ञान वाले होते हैं उनको आत्मा का ज्ञान तो होता ही है है ना? तो स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति परलोक के साधन यज्ञ कर्म करते हैं स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं यज्ञादि कर्म करते हैं क्यों उनसे क्या मिलेगा स्वर्ग अच्छा तो उन कर्म करने वालों को उस विषय में संदेह रहेगा और उन कर्मों को करके जो देवता बने उनको भी संदेह नहीं होगा इससे क्या सिद्ध होता है कि यमराज मुक्तात्म स्वरूप के विषय में उपदेश करना चाहते हैं ये विषय कठिन है ऐसा तो इस प्रकार धर्मराज उसको नचकेता को नचकेता की परीक्षा के लिए है ना कहते हैं परीक्षा यदि किसी को उत्तम वस्तु देना हो किसी को मतलब तो ब्रह्म ज्ञान देना है ना तो उसको प्रलोभन दे रहे हैं कि और कुछ मांग लो है ना इसके बदले कुछ भी तुम मांग लो संसार की वस्तु इसको मत मांगो ये बंधन संसार के बंधन को निवृत्त करने वाला है ना ये तो इसको छोड़ कर और कुछ भी मांग लो ऐसा अभिप्राय है नहि नचिकेतो मा मा मा मो चलिए देवैर चिकित्सित ही सुगेय अणुरे धर्म अन्य न चिकेतो गणेश अच्छा इसकी औतरणी का देखो थोड़ा तो तत्वेचनी में क्या बताया था कि नचकेता के द्वारा मुक्त रूप पूछा गया किन्तु पृष्ठ विषय अति गहन होने के कारण उस साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधन साधन को आरंभ करने में तथा साधन आरंभ करके लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व विचलित होने वाले साधक के उपदेश के अयोग्य है न ऐसा मानकर शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए यमराज कहते हैं रंग रामान भाषण के अनुसार देखना एवं मुक्त स्वरूपम पृष्ठा एवं नचकेत सा मुक्त स्वरूप पृष्ठा के पृष्ठा नचकेता के द्वारा मुक्तात्म स्वरूप का पूछे जाने पर मृत्यु लिखा है ना मृत्यु देवता वाक्य की समाप्ति में देखो लिखा होगा इति मत्वा आह मिल गया कि मृत्यु देवता ऐसा मानकर कहते हैं नचकेता के द्वारा इस प्रकार मुक्तात्म स्वरूप पूछे जाने पर मृत्यु देवता ऐसा मानकर कहते हैं कैसा मानकर कहते हैं तो बीच में देखना उपदिश्यमान से उपदिशमान अर्थस्त अति गहनतया जिस अर्थ का उपदेश किया जा जाए उसे क्या कहेंगे उपदिशमान तो अर्थ उपदिषमान अर्थ अति गहन होने के कारण उपदिशमान अर्थ गहन, गहन करते गंभीर है ना जिसकी थाना मिले उपदिष्यमान विषय कौन है आपका मुक्त मुक्तात्म स्वरूप उपदिशमान अर्थ है मुक्तात्म स्वरूप मुक्तात्म स्वरूप को अति गहन होने के कारण उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए किसका पार पाना प्रसंग अनुसार मुक्तात्म स्वरूप का उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए मतलब उसको पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए क्या पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी बता रहा हूँ मैं पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए यह कमा होना चाहिए प्रभो के बार है और अच्छा और साधन आरम्भ कर के मध्य पतयाल की मध्य में विचलित होने वाले साधन आरंभ करके मध्य में विचलित होने वाले के लिए न उपदेष उपदेश नहीं करना चाहिए किसका उपदेश नहीं करना चाहिए मुक्तात्म स्रोत का दोबारा देखो इस प्रकार नष्लेता के द्वारा मुक्ता स्वरूप पूछे जाने पर मृत्यु देवता ने मृत्यु देवता ने ऐसा मानकर कहा उसके साथ उन्हें होगा मृत्यु देवता ने ऐसा मानकर कहा कि मृत्यु देवता ने मान अर्थ की अति गंभीरता होने के कारण पारम्पर प्राप्त अप्रवर्तित अर्थ क्या है उस उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए मतलब उसे पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए बल्कि लाक्षणिक अर्थ अच्छा रहेगा बल्कि यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ कर लेना गंभीरता होने के कारण उसके पार प्राप्त में ना उसके साधन से को पूरा करना पार, पार पाने का मतलब क्या है पूरा करना उसके साधन को पूरा करने में असमर्थ अधिकारी के लिए क्या उसके साधन को पूरा करने में असमर्थ अधिकारी के लिए और वैसे एक अर्थ क्या पहले बताया था पूर्ता समझने में अस्मर्थ अधिकारी के लिए भी हो जाएगा और क्या है उसके साधन को पूरा करने में अधिकारी के लक्षणी ऐसा कहते हैं ऐसा मानकर कहते हैं कौन कहते हैं मृत्यु देवता हाँ तो मृत्यु देवता लग जाएगा आकर से कहते हैं कथे देखिए देव ही अत्रा भी चिकित्सित पूरा देव ही एक विशेषण लगाया बहु भी, बहुत बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने अस्मिन कर्थ मुक्ता बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने मुक्तात्म स्वरूप के विषय में संशय किया था न ही सुश धर्म पहले हम, हमने क्या, बत, क्या ही करते क्योंकि जी का क्या अर्थ क्योंकि सुगेयम नुक्तात्म स्वरूप सरलता से जानने योग्य नहीं है ही ही ऐसा ऐसा कर मुक्तात्म स्वरूप नहीं है धर्मा धर्मअणु आत्म तत्व कैसा है अत्यंत सूक्ष्म है चलो ऊपर देख लो देवई अत्रा भी विचिकित्सित न पूरा अत्र पूरा देवई भी विचिकित्सित मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था ही ऐसा सुग सुग यमुना क्योंकि ये मुक्तात्म सुग्गे नहीं है धर्मा अणु हो स्वरूप कैसा है अणु है नचकेता नचकेता तुम अन्य वर्ग को मांग लो मा उप मामा माँ उपरोही रंग के अनुसार यहाँ पर माँ निषेध अर्थ में जो भीव, इसको दीपसा में द्विवचन हो गया है निषेध करना लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं दो बार कर देते है ना तो वैसे ही कि इसका अर्थ हो जाएगा मत बाधित करो मत बाधित करो ऐसा है इसके अनुसार अर्थ है माँ अति माँ सृजनम इस वर्ग को मुझ पर छोड़ दो तो, ऐसा है कि इस वर्ग को मुझ पर छोड़ दो तो। अब चलिए भाषण में देखना आत्मतत्वम हाँ आत्म तत्व न कि आत्म स्वरूप या मुक्तात, मुक्तात्मतात्म तत्व का ज्ञान सरल नहीं है मुक्ता तत्व का ज्ञान सरल का मुक्ता का ज्ञान सरल नहीं है इस प्रकार यह आत्मरूप रूप धर्म सूक्ष्म है यह आत्मरूप धर्म कैसा है सामान्यतः कि सामान्य रूप से धर्म आयु के सामान्य रूप से धर्म का ज्ञान ही दुष्कर होता है धर्म का ज्ञान भी दुष्कर्म होता है तो कठिन होता है सामान्य रूप से धर्म का ज्ञान भी दुष्कर होता है धर्म का क्या होगा धर्म का ज्ञान धर्म का दुर्ज्ञान लगा है ना सामान्य रूप से धर्म ही दुर्ज्ञान है धर्मी ही दुर्ज्ञान है मतलब सामान्य रूप से धर्म को ही जानना कठिन है तथापि तो कर्थ तो उसमें भी आयम कर्त लेना आत्मरूप धर्म है आत्मरूप धर्म और दुर्ज्ञान है उसमें भी आत्मरूप धर्म कैसा है और दुर्ज्ञान है ये भाव हुआ मतलब सामान्यता धर्म को ही जानना कठिन है तो धर्मों में आत्मा को जानना और कठिन है तो पहले तो धर्म लेंगे सामान्य धर्म हो जाम वरम नषके तो वणिश्वर छेता तुम अन्य वर्ग को मांग लो इसका अर्थ स्पष्ट है जैनम माँपरो मा माँ माँ माध इस प्रकार में मामा इस प्रकार निषेध में विपसा में मां को दिप्त हो गया है मामा यहां पर निषेध में विपसा में दिप्त हो गया अर्थ होता है दो बार कहने की इच्छा दो बार की कहने की इच्छा होने पर दिक्कत हो गया है किसको मामा इस इस प्रकार निषेध अर्थ में ऐसा लगाना मामा इस प्रकार निषेध अर्थ में दीपसा में माँ को दिक्कत हो गया है तो अर्थ क्या हुआ मामा उपरोष्ठी का उपरोध हम माँ कर मुझे बात मुझे बात मत करो अब देखना मां सृज एनम एनम माँ कर पर माम किया है अति सृज का अर्थ मुंच का अर्थ छोड़ दो तो ऐसा छोड़ ऐसा कहना इसको मेरे ऊपर छोड़ दो इसको मेरे ऊपर अथवा मुझसे अच्छा हाँ हाँ। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो यही अर्थ लग रहा है या इस बार को मांगना मेरे ऊपर छोड़ दो इस बार को मांगना मेरे ऊपर या ऐसा कर सकते हैं कि मुझसे इस बार को मांगना छोड़ दो तो ऐसा भी कर देंगे मुझसे इस बार को मांगना और इसे सीधा अर्थ क्या है की इस बार को मेरे ऊपर छोड़ दो मतलब तुम मत मांगो छोड़ दो मेरे ऊपर यहाँ पर थोड़ा टिप्पणी में हम चलना चाहते हैं अति सृज से मुझे छोड़ दो टिप्पणी इसकी टिप्पणी है अच्छा आपके पास नहीं है तो सुन लो यहाँ पर भाव प्रकाश का वाला अर्थ ये बता रहे हैं माँ माँ उपरोक्सी ही तो पहले माँ का अर्थ है मा तो फिर माँ इसके लिए मुझे बाध्य मत करो जैसा तत्व विवेचनी बताया था अब फिर क्या था इसमें अति माँ फ्रीज है अति मां सृज एनम अति श्रीज का क्या अर्थ मुंच टिप्पणी में ही देखेंगे एनम का अर्थ क्या दिया एनम वरम एनम से क्या लिया है ये और मूल में मां है ना मां श्रीज में मां प्रति का ध्यान किया अति श्रीज का अर्थ मुंश किया इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो अर्थात माम ना प्रच्छे मुझसे मत पूछो मुझसे मत तो पूछो तो। अच्छा एनम अर्थ इस वर्ग को और माम कर मेरे ऊपर छोड़ दो इस वर्ग को मेरे ऊपर अभिप्राय क्या हुआ कि इस बार को मुझसे मत मांगो इस बार दिया भाव प्रकार प्रकाश दिया मेरे ऊपर छोड़ दो मतलब मत मांगो मुझसे क्यों देखना जो शक्ति वृत्ति से अर्थ निकल यही कि इस वर्ग को मेरे, इस वर्ग को मुझ पर छोड़ दो इस बार को मुझ पर अब इसका तात्पर्य क्या है इस बार को मुझसे मत पूछ दो ये तात्पर्य है अब टिप्पणी में और है थोड़ा चतुर्थ पदस्ते जो चतुर्थ पाद है नोप्री माँ मामा उप्रोसी है ना, पर, हाँ, मा मा है ना तो इसका ये बताते हैं ये कोई अलग ही बहुत सावधानी से देखना माँ ना और फिर इति का अध्ययन किया और फिर पहले वाले माँ लिया दो माँ है ना इति माँ भूत माँ उपरो माँ भूत तो इसका क्या मतलब हुआ अच्छा माँ उपरो का अर्थ क्या हुआ कि माँ का अर्थ क्या है निषेध है ना निषेध अच्छा बाधित बाधित है, क्या कहेंगे बाधित बाध्य ना करो बाध्य माँ उप्रोसी का क्या अर्थ होगा बाध्य न करो इति का अध्यय किया है इति माँ की ऐसा न हो देना करो ऐसा ना, ना हो इसका तात्पर्य क्या हुआ तो बाध्य करो और वही इससे मालूम होता है क्या एनम माँ एनम है ना तो इसका तात्पर्य बता रहे हैं ए, न, ये क्या था की माँ उपरोक्सी मुझे बाध्य मत करो ऐसा मत हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार को मत छोड़ो नहीं, नहीं समझ रहा है नहीं। मुझे बाद में ना करो ऐसा ना हो अर्थात इस वर्ग को मत छोड़ो ग्रहण करो ऐसा अर्थ भी ध्वनित होता है ऐसा भी मतलब इसको जरूर मांग लो तुम तो, ऐसा ये भाष्य परिष्कार अच्छा रहेंगे किस प्रकार यम देवता ने क्या किया त्याग करने के लिए कहा कि लेने के लिए कहा इस प्रकार मृत्यु देवता के द्वारा त्याग के लिए प्रेरित किए जाने पर भी नचकेता विचलित नहीं हुआ उसने कहा किसने कहा नचकेता ने कहा देवीर विचिकित्व चा मृत्यो यना सुगेयम आत्था वक्ता चास्तवाद्रिगन्यो न लभ्यो नान्यो एतस्य वे स्वंच्छु ना। स्वंच्छु ना। ना। नान्यों एतस्य कचिता देवहि अत्र अपि देवहि विचिकित्स कि मृत्यु येय वक्ता च अस्य चारित ना लब्ध्या, ना अन्या न लभ्य न अर तुल्य कशि मृत्यु संबुद्धि इसका पहले अन्वय करना मृत्यु अविकित्सित मृत्यो अविकित्सित येय न चील सुगेय न हो जाएगा अन्या है ना? थ्य अस् अदृकअ्य वक्ता न लस्द अन्या वक्ता लस्द <ने>। अन्या वक्ता लभ्या न चेत अचिद तुल्य अ कसिवर नबुद्धी मृत्यु हे मृत्युदेवता अत्र कर्त है इसके विषय में किसके विषय में मुक्तात्म स्वरूप के विषय में हे देवता मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी, भी संदेह किया था हे देवता इस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था लग जाएगा क्या यथ किल सुग यमुना यथकर्थ जो कौन आत्मस्वरूप और आत्मस्वरूप किल कर्थ निश्चय ही और जो आत्मस्वरूप निश्चय ही सुग्गेयम ना सुग्गेयम ना ना ना हुआ कि नहीं नहीं नहीं है है है है है है सरलता से जानने योग्य अदंत किले ये हलंत है। इसको ठीक अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जो आत्मस्वरूप निश्चय ही सरलता से जानने योग्य नहीं है तम तो आत् ऐसा तुम कहते हो ऐसा तुम ये कौन कह रहा है अभी किससे कह रहा है हाँ क्या कह रहा है कि मतलब कि हे मृत्यु देवता मुक्तात्मस्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था अच्छा यथकिल और जो निश्चित रूप से सरलता से जानने योग्य नहीं है ऐसा तुम कहते हो अश्य अश का अर्थ है इस आत्मस्वरूप का अन्य वक्ता आपके समान दूसरा वक्ता प्राप्त नहीं है लब्या दुर्भिज्ञ आत्मस्वरूप का हो जाएगा अश्य का क्या अर्थ हो जाएगा दुर्भिज्ञ आत्मस्वरूप का त्वाद्रिक अर्थ है की आपके समान अन्य वक्ता लब्त नहीं है इस दुर्भिग्य आत्मस्वरूप का आपके समान दूसरा वक्ता मुझे प्राप्त नहीं है मुझे प्राप्त नहीं है इनके जैसा कोई वक्ता मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा आत्मस्वरूप दुर्गे है तो दुर्गे वस्तु को समझाने के लिए कोई अच्छा वक्ता चाहिए तो कहता है दुर्भिग्य आत्मस्वरूप का आपके समान दूसरा वक्ता हमारे द्वारा प्राप्त नहीं है और क्या एत और इस वरदान के तुल्य मतलब मुक्तात्मस्वरूप का जो बर मांगा है ना और इसके समान अन्य कोई उबर ही नहीं है, अन्य कोई ही। मतलब यदि इससे इसके समान कोई वर हो, तो हम इसको छोड़कर उसको मांगे जब इसके समान कोई है ही नहीं तो हम इसको क्यों छोड़ें और रही बात दुर्विग्रह होने की बात है, तो आपसे अच्छा कौन वक्ता हमको मिलेगा तुम किसके आपसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं इसलिए आप बताएंगे तात्पर्य है तात्पर्य सुन में आया कि आपके सामान तो कोई वक्ता हमको मिलने वाला है नहीं तो आपसे हम क्यों ना सुने और फिर सही बात दूसरे बार मांगने की इसके समान कोई बार हो तो हम मांगे इसके समान दूसरा है ही नहीं तो मांग ही नहीं सकते इसके समान कोई बार चाहिए नहीं हमको यही बर चाहिए और आपसे ही चाहिए दोनों ही बात आई ऐसा उसकी हम्म अब हाँ। हाँ। इसका में देखेंगे हाँ मतलब है कि देवताओं ने भी पूर्व काल में जिस आत्मस्वरूप के विषय में संदेह किया था और धर्मराज भी उसे दुर्विज्ञ कह रहे हैं उसका आपके समान कोई वक्ता नहीं है अतः आप ही मुझे शिष्य को उपदेश कीजिए और मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान दूसरा कोई वर नहीं है जिसे कि मैं उसके बदले मांगू इसलिए मैं आपसे दुर्लभ आत्म तत्व के श्रवण का अधिकारी हूँ ऐसा निष्केता का अभिप्राय है चौबीसवाईस चलिए मृत्यो येयमाथ वक्ता चास्त ताद्रिकअन्यो न नलभ्यो नान्यो वरस्तुल्येतर दे अच्छा किल् तमच मृत्यो यद न सुगेय आठ वक्ता च चेदृक अन्या न वरह लन वर तुय एक कस अत्र विच अभी अच्छा मृत्यु पहले न करेंगे मृत्यु अत्र किल अथ लगाइए अच्छा देखना अस्द्रिक अन्या वक्ता न लभ्या चाहत तुल्य अन्या कस्सी वरा न हे मृत्यु देवता अत्र मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं देवताओं ने भी संदेह किया था ऐसा निश्चित रूप से आप कहते हो नहीं एक मिनट हे मृत्यु देवता इस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था और आप भी तुम है ना और तुम भी सुख गय नहीं है ऐसा कहते हो और तुम भी निश्चित रूप से या सुखगे नहीं है ऐसा कहते हो आप बताते हैं कि अश्य कि इस मुक्तात्म स्वरूप का आपके समान कोई वक्ता मेरे द्वारा प्राप्त नहीं है मुक्तात्म स्वरूप का वक्ता आपके समान मेरे द्वारा कोई प्राप्त नहीं है और क्या एक तुल्य अन्य का स्थित बराना और मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान अन्य कोई वर नहीं है देखो भस्मे एवं मुक्तो नचकेता यमेन एवं मुक्ता यम के द्वारा ऐसा कहने पर नचकेता कहते हैं देवो ये विचिकल इसका अर्थ स्पष्ट है त्वचा मृत्यु युग आर्थ की त्वचा और हे मृत्यु तो न सुगम आत्म तत्व तो सरलता से जानने योग्य नहीं है इस प्रकार जिस आत्मस्वरूप को कहा जिस आत्मस्वरूप को कहा वक्ताचार से तवाद्रिक अन्य लभ्या नान्यो वरस तुले त्वाद्रिक कार मतलब आपके समान आपके समान इसका कोई वक्ता मुझे प्राप्त नहीं है और के समान कोई वर नहीं है न अन्य सब स्पष्ट है ऐसा भाष्यकार का कहना है स्पष्ट होने से इन शब्दों की व्याख्या नहीं की गई में एक और चलते हैं। चलूँ। चलूँ। चलूँ। चलूँ। अभी तो पहले इम देवता ने वर त्याग के लिए प्रेरित किया था अन्यम वरम नचकेतु वनिष्ठ ऐसा कहकर पर नचकेता विचलित नहीं हुआ और उसने कहा कि देवताओं ने संदेह किया था और आत्मस्वरूप सरलता से जानने योग्य नहीं है आप भी कहते हो ये ठीक है तो ये पर इस दुर्भिग्य आत्मस्वरूप का तुम्हारे समान कोई उपदेशक मुझे प्राप्त नहीं होगा और इसके ज्ञान के समान इसकी इसके ज्ञान के समान अन्य कोई वर नहीं है जिसे कि मैं मांगूँ इसका मतलब है कि वो आत्म तत्व को सुनना चाहता है मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान चाहता है तो मुमुक्षा प्रतीत हो रही है ना मुखा होनी चाहिए दिड़। दिड़ नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त करने पर भी उसका वो साधन में विवृत नहीं होता है तो उसका कल्याण नहीं होता है और साधन में विवृत न हो तो गहिर बना रहता है ज्ञान प्राप्त करके भी देखिए उठरणी का नचकेता दृढ़ मुमुक्षा की परीक्षा के लिए पुनः लोग देते हुए मृत्यु देवता कहते हैं लग जाएगा दृढ़ की परीक्षा के लिए फिर क्या दे रहे हैं लोग पहले तो सामान्य रूप से कहा था वरम अन्य वो वो क्या बोलता है अन्यम वरम निष्केतो व्रणिश जो कहा था यम ने तो उसके बदले उसने क्या कहा नान्यो वरस्तुल लेते ऐसा बोल दिया ना हम्म अब और बता रहे हैं और ये ये वर मांग लो ऐसा स्पष्ट रूप से पहले अन्य सामान रूप से कहा अब उसको ये ये सतायुष पुत्र पौत्रा वृणी बहून पसून हस्ती भूमियतनम वृणी स्वयं जीव सर्दो यछत्र तायुष पुत्रपौत्र वृणव बहून पशून हस्तिरण्यम अश्वान्ूमें महद आयतन वृणी स्वयं जीव सरदा यदिछति सरदा यविक्षसाइ सयुष पुत्रपौत्र हस्ति हिरण्यम अश्वान बहुन पसून वृणिस्व हम लगाइए मंत्र से अन्य के शब्द खोजने का प्रयास करोगे तो दिमाग पे बैठेगा ये ध्यान रखना सतायु सह पुत्र पौत्रान हस्ती हिरण्यम अश्वान बहुन पसून वृणिस्व सतायु सौ वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र और पौत्र सौ वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र के है ना क्या क्या मांग लो तो सौ वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र और हाथी हस्ती है ना हाथी ये भी आ, आने जाने के साधन होते ना? थे ना हिरण्यम कर सुवर्ण अशु तथा अन्य गाय भैंस आदि बहुत सारे पशुओं को वृणिश मांग लो आजकल जो वाहनों का उपयोग है उससे ज्यादा उपयोग पशुओं से होता था पशुओं का बहुत उपयोग होता है इस सौ वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र पुत्रों को हाथी सुवर्ण घोड़े तथा गाय भैंस आदि बहुत से पशुओं को मांग लो भूमि महादाय भूमि पृथ्वी का महादायचनम कर विशाल साम्राज्य विनिश्व कर्थ मांग लो पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को मांग लो पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को विशाल साम्राज्य को मांग लो मतलब अखंड भूमंडल का चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना चाहते हैं है ना महादाय जन्म पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मांग लो सुख सुविधा तो पूरी देख रहा हिरण है ना ये रज, हिरण रजत रज, सबका उपलक्षण है ना धन संपत्ति मांग लो और पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मांग लो और स्वयं यावत श्रद्धा इच्छसी और स्वयं यावत कर जितने श्रद्धा कर थे वर्ष और स्वयं जितने वर्ष का और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो इच्छा से चाहते और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो जीव करते जीव जीव क्या वर्ष वर्ष या उसने का जीवन में देता हूँ तो पृथ्वी का भी साल साम्राज्य मिल जाए म... क्या मृत्यु सामने आ जाए तो भी मुश्किल है इसलिए क्या कहते है? कि हैं स्वयं यावत श्रद्धा इच्छसी और स्वयं जीवित जितने जीव वर्ष जीवित रहना चाहते हो जीव जीव उतने वर्ष जीवित हो तो सब कुछ तो दे रहे हैं सब साधन होने पर भी आयु लंबी ना हो तो बेकार है तो वो भी देना चाहते हैं व्याख्या में आयु देखना किसी के पुत्र पौत्र नहीं होते किसी के होने पर जल्दी मर जाते हैं तो ये तो जो शीघ्र मर जाए तो लोगों को दुख होता है सोचते हैं इससे अच्छा न होता तो अच्छा रहता है ये दुख का दिन तो नहीं देखना पड़ता हमको ऐसा लोग सोचते हैं नहीं जब है। मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं है। कि न होता तो अच्छा रहता है हमें नहीं देखना पड़ता ये ऐसा लोग सोचते हैं तो यम देवता नचकेता को सौ वर्ष की आयु पर्यंत जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र देना चाहते हैं और घर में बहुत संतान हो परिवार पूरा हो पर सुख ऐश्वर्य के साधन न हो तो भी बेकार लगता है इसलिए गाय बैल हाथी घोड़े सुवर्ण सब संपत्ति देना चाहते हैं और इतना होने पर भी यदि कोई पराधीन रहे तो क्या फायदा तो कहते तो उसको पृथ्वी तल का एक छत्र राजा भी बनाना चाहते हैं और आयु मनुष्य की सीमित होती है पर नचकेता की इच्छानुसार आयु प्रदान करना चाहते हैं ऐसा ऐसा अभिप्राय है यमराज का औणिका एवं नचकेत उक्तो मृत्यु इस प्रकार नचकेता के द्वारा कहे जाने पर मृत्यु देवता जो तो मृत्यु देवता है ना इसका अन्वय है आगे की तीसरी लाइन में या एक लाइन छोड़कर देखना इतिमत्ता मृत्यु देवता ऐसा समझकर मृत्यु देवता ऐसा ऐसा मानकर इतिमत्वा कर्ता कौन है हाँ और पूर्व मंत्र में किसने कहा थे इसमें मंत्र में इस प्रकार नष्क्रियता के द्वारा कहे जाने पर मृत्यु देवता ने विषय का होने के कारण या विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण लोग क्या करते हैं मध्य में छोड़ देते हैं ना विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण यह बीच में नहीं छोड़ेगा यह बीच में नहीं छोड़ेगा अभी थोड़ा चल लगा लो फिर बताएंगे मध्य में, नहीं को समझने में होने के कारण या विषय हाँ समझने अति गहन होने के कारण इसके साधन को आरम्भ करके बीच में नहीं छोड़ेगा ऐसा लगा लेना क्या इसके साधन का आ, आ, को आरंभ करके बीच में ऐसा समझ लेना विषय को कठिन होने के कारण उसे बीच में नहीं छोड़ेगा या तो पूरा नहीं सुनेगा बीच के पाठ भी छोड़ सकता है ना छोड़ सकता है तो ऐसा भी अभिचार निकाल सकते हैं। विषय समझने में कठिन होने के कारण बीच में नहीं छोड़ेगा ऐसा निश्चय करके ग्रहण सामर्थ्य सत्य थी ग्रहण करने का सामर्थ्य होने पर भी छात्र को समझने का सामर्थ्य होने पर भी छात्र में विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है ना तो सब विषय को अच्छी अच्छी तरह समझ जाते हैं वेदांत का विषय अच्छी तरह समझ जाते हैं लेकिन यदि उनका चित्त विषयांतर में आसक्त है तो उनको उपदेश देने से कोई लाभ है समझ गए परोक्ष ज्ञान हुआ आगे साधना नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं हो पाता है सामान्य से भी घटिया जीवन हो जाता है उनका ग्रहण सामर्थ्य सत्य कि मुक्तात्म स्वरूप को समझने का सामर्थ्य होने पर भी तर में आसक्त चित्त वाले के लिए अन्य विषयों में आसक्त चित्त वाले शिष्य को अन्य विषय में, में तो योग्य नहीं लग जाएगा विषयांतर में आशक्त चित्त वाले छात्र को ऐसा मुक्तात्म तत्व तो उपदेश के योग्य नहीं लग जाएगा मुक्तात्मक तत्व या मुक्तात्म स्वरूप या मुक्तात्मा का वास्तविक स्वरूप उपदेश के योग्य न उपदेश है उपदेश के कौ, किस कौन नहीं है हाँ किसके लिए यदि बुद्धिमान है तो भी यदि तो विषयांतर में चित्त आ सकते है तो उपदेश के योग्य नहीं है समझ कर किसने समझकर करता नहीं आर्य का पाठ क्या है मुमुक्षा स्थर्या अनुवृत्ति अर्थम अनुवृत्ति अर्थम है अनुवृत्ति अर्थम है मुमुक्षा मुमुक्षा ठीक है इस, इस मुमुक्षा के स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब मुमुक्षा की स्थिरता होनी चाहिए मुमुक्षा कभी हो फिर समाप्त हो जाए तो वो मुमुक्षा तो ठीक नहीं है तो मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब मुमुक्षा की स्थिरता बनी रहने के लिए मुमुक्षा की स्थिरता क्यों बनाए हाँ मुमुखक्षा की स्थिरता क्या कहेंगे अनुवृत्ति है ना प्रमुखा की स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब समझना या लक्षण मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को, को जानने के लिए मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए मतलब ये हुआ कि आगे भी इसकी मुमुक्षा स्थिर बनी रहेगी इसको जानने के लिए मुमुक्षा की स्थिरता की विद्यमानता को जानने के लिए या मुमुखा की स्थिर विद्यमानता को जानने के लिए बात सोच भी आती है मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए लोभ देते हुए कहा लोभ देते हुए आ, किसने कहा मतलब यदि लोभ दे दिया लोभ दे रहे हैं और लोभ से वो लोभ यदि लोभ के चक्कर में आ गया छात्र तो मुमुक्षा की स्थिरता हो पाई तो मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति वो क्या समझेंगे कि मुक्ा की स्थिरता की अनुभूति इसमें नहीं है, है। मुक्ता की स्थिरता तो की अनुभूति इसमें तो मुखक्षा की स्थिरता की अनुभूति को जानने के लिए क्या कहा लोभ देते हुए लोभ क्यों दिया मुक्शा की स्थिरता की परीक्षा के लिए ये लग सकता है सर लक्ष्य नहीं करते मुक्ता की स्थिरता की परीक्षा की स्थिरता की परीक्षा के लिए लोभ देते हुए कहा देखिए मंत्र पुत्र मंत्री सतायुष पुत्रपौत्र वृणी बहून पशून हस्ती हिण्यमश्वान्न भूमिर्महदयतनम वृणी स्वयं चीव शरद यछयुष पुत्र बहुन हस्ति मस्वान भूमेर हस्ती्यमस्वान्हादेश जीव शरदी सतायुषा पुत्र पौत्रान गणेश बहुन पसुन हस्ती रण्यम असवान लगाइए सतयुष पुत्र पौतराण हस्ती रणय असवान बहुन पसून गणेश जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र को मांग लो हाथी सुवर्ण घोड़े तथा अन्य बहुत सारे पशुओं को मांग लो गणेश मांग लो हाथी को अभी भी कीमत लाख से ज्यादा होगी कई लाख होगी दूसरा लाख होती है क्यूँकी सुनने में आ रहा है कि, कि बहुत कीमत है पुत्र हस्ती करने स्पष्टो वर्षा है भूमि महाराणेश पृथ्वी के, के विशाल साम्राज्य को मांग लो पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को मांग लो क्या और स्वयं क्या स्वयं और स्वयं या वह श्रद्धा छी जितने वर्ष का जीवन चाहते हो जीव उतने वर्ष जीवित बने रहो यही लोग चाहते हैं, हर आदमी कोई आदमी मरना थोड़ा चाहता है मरने की बात आएगी तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। लोग खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं यही तो लोगों को बना रहता है संसार कोई छोड़ना नहीं चाहता है जब इतना दुख है तब कोई छोड़ना नहीं चाहता संसार नहीं सुख हो जाएगा। को इस में हो भूमि अर्थ प्रतिब्ञा महादर्थ विस्तीर्णम आयतनम कर पृथ्वी के विस्तृत विस्तीर्ण तो क्या अर्थ है विशाल या विस्तृत फैले हुए पृथ्वी के विशाल राज्य को मांग लो लग गया तो सुकर से विशाल राज्य को मांग लो मतलब एक छत्र उनको राजा बनाना चाहते हैं अथ तो दूसरा अर्थ कर रहे हैं यहाँ भूमि ही अर्थ हो गया ये क्या था यहाँ पर भूमि कर्थ हो गया भूमि संबंधी तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या महादायधनम तो पृथ्वी से संबंध रखने तो वाला महादायधनम करते हैं विचित्र तो शाला शालाकर्थ सभागार विचित्र सभागार और महालदि से युक्त घर को मांग लो पहले वाला ज्यादा ठीक है धर्मराज इतना क्यों छोटी चीज़ उसको देना <laughs> इतने बड़े धर्मराज दिया ना अथवा जब विशाल साम्राज्य में चलो अथवा पृथ्वी संबंधी मतलब ये तो उसके अंतर्गत अथवा पृथ्वी के विचित्र अथवा पृथ्वी संबंधी या पृथ्वी लोग के पृथ्वी लोग के विचित्र सभागार और भवन आदि से युक्त घर को मांग लो स्वयं ज जीव सरदो यावद इच्छसीवत श्रद्धा श्रद्धा कर जीवितुम इच्छसी और स्वयं कितने वर्ष जीवित रहना चाहे तो कुर कर्माणी से वहाँ समा था ठीक है और यहाँ शरद आया ना वर्ष के अर्थ में और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते होतावत जीव उतने वर्ष जीवित रहो इत ऐसा चौबीसवे मंत्र का अर्थ हुआ ओम पूर्ण मदि पूर्ण ओम शांति शांति शांति